कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रथम वल्ली में यमराज जी ने नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता को अनेक कर्मफल का प्रलोभन दिखा करके प्रलोभित करने का प्रयास किया लेकिन नचिकेता उन प्रलोभनों में आसक्त नहीं हुआ और नचिकेता ने जिन वस्तुओं को आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तुत किया है वे वस्तु आत्मज्ञान के फल जैसी नहीं है इसे अपना नित्य नित्य वस्तु वस्तुविवेक प्रकट करते हुए कहा था स्वभावामृत्यद अंत कैत और ये सब आप अपने पास ही रखिए तवई तो वबाह तवन तो नृत्य गीत तो नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा विवेक पूर्वक वैराग्य नचिकेता का प्रकट हुआ और नचिकेता ने भी कहा कि इस वर के सदृश दूसरा कोई वर है नहीं आत्मज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन नहीं है इससे इसलिए आत्मज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई वर नचिकेता नहीं मांगता तो तीव्र आत्मजिज्ञासा ये जो आत्मजिज्ञासा है आत्मज्ञान की इच्छा ये साधन इच्छा है आत्मज्ञान साधन है साधन इच्छा उसी को होती है जिसको फल इच्छा है फलेच्छा साधन इच्छा की जनिका मानी जाती है उत्पादिका मानी जाती है तो ये जो आत्मज्ञान नचिकेता के अंदर आत्मज्ञान की इच्छा है आत्मजिज्ञासा ये बताती हैं कि आत्मज्ञान का जो फल है उसकी भी नचिकेता के अंदर इच्छा है और जितनी मात्रा में फल की इच्छा होगी उतनी मात्रा में साधन की इच्छा होती है तो नचिकेता के अंदर आत्मज्ञान का फलभूत मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा तीव्र है। इसीलिए तीव्र आत्मजिज्ञासा भी नचिकेता के अंदर है इसलिए आत्मज्ञान के बदले में नचिकेता कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है इससे मुमुक्षा भी नचिकेता की ज्ञात हुई साधन से माना जाता है आत्मविद्या के अधिकारी का विशेष वह नचिकेता के अंदर देखा और नचिकेता की प्रशंसा यमराज जी कर रहे हैं द्वितीय अवली में नचिकेता की प्रशंसा करने के लिए दो वैदिक साधनों की चर्चा दो मंत्रों में पहले की श्रेय प्रेय शब्दित आत्मज्ञान तथा प्रवृत्ति मार्ग जो कर्म है इसकी चर्चा हुई और ये कहा कि इनमें से प्रेय का परित्याग करके श्रेय का वरण करने वाला कल्याण का भागी बन जाता है जो तयोर श्रेयो आददान साधु भवती से ये बताया गया और जो प्रेय का ही वरण करता है वह परम पुरुषार्थ से वंचित रहता है इससे भी एक प्रकार से नच यमराज जी ने यह बताया कि नचिकेता जिस आत्मज्ञान पर दृढ़ है आत्मज्ञान विषयक वर पर ही वह आत्मज्ञान नित्य परम पुरुषार्थ मोक्ष फलक है स्वयं नचिक यमराज जी का है और जो प्रेय शब्दित है कर्म उसे कर्म को अपनाने वाले को परम पुरुषार्थ मोक्ष से वंचित रहना होता है वह उसका अधिकारी नहीं है तो इन दो मार्ग यदि हैं परम पुरुषार्थ की उपलब्धि कराने वाला एक और एक संसार की ही उपलब्धि कराने वाला और इन दो साधनों में से किसी भी साधन को अपनाने में मनुष्य स्वतंत्र है यदि तो आशंका हुई कि क्यों अधिकतर मनुष्य सबके के सब आ, श्रेय को अपना करके परम पुरुषार्थ को प्राप्त क्यों नहीं करता है क्यों प्रेय शब्दित्व तो कर्म को ही अपना करके संसार में बने रहते हैं नचिकेता की इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि संसार में शास्त्राधिकारी मनुष्य दो प्रकार के हैं विवेकी अविवेकी उनमें से विवेकी बहुत कम है विवेकी उनकी संख्या अल्प है और अविवेकी की संख्या अधिक है इसीलिए जो विवेकी है वे तो शास्त्र के द्वारा मनुष्य को बताए गए जो दो, दो साधन हैं श्रेय प्रेय इनको शास्त्र से जान करके शास्त्र कह रहा है इसलिए जिस किसी को भी अपना ले ऐसा नहीं करता। इन दोनों साधनों का विचार करते हैं श्रेयश्च प्रेय्च मनुष्य तो संपरीत्य विनक्ति धीर इससे बताया गया कि जो शास्त्र के द्वारा कर्तव्य के रूप में मनुष्य को बताए गए दो साधन हैं श्रेय और प्रेय ये दोनों उपलब्ध हो जाते हैं विवेकी पुरुष के सामने जब आते हैं उसे प्राप्त होता है तो विवेकी उन दोनों का विचार करता है स्वरूपतः फलतः साधनतः विचार करके फिर विचार से जब ये निश्चित हो जाता है कि श्रेय ही परम पुरुषार्थ का साधन है तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणित के अनुसार विवेक ये नित्य फलक श्रेय का ही आदान कर लेता है और मंद जो है अविवेकी हैं उसे यह फलतः विवेक नहीं हो पाता स्वरूपतः विवेक नहीं हो पाता साधनतः तो भी विवेक नहीं हो पाता और अविवेक के कारण प्रेय का वरण कर लेता है क्योंकि अधिकतर जो अविवेकीय हैं वे योगक्षेम की चिंता ज़्यादा करते हैं तो प्रेयो ही मंदो योगेमात वर्णिति के अनुसार योगक्षेम निमित्तक योगक्षेम का निमित्त जो प्रे हैं उसको अपना लेता है। तो दोनों में से किसी एक को अपनाने में स्वतंत्र होने पर भी अंदर का अविवेक परम पुरुषार्थ के साधन श्रेय को नहीं अपनाने देता अधिकतर लोगों को योगक्षेम की जो चिंता लगी रहती है वह प्रेय को ही अपनाने में प्रवृत्त करती है ये बता करके फिर इन तीसरे मंत्र में इन्हीं को विवेकी लोग शिष्ट लोग विद्या तथा अविद्या नाम से भी कहते हैं ये कहा गया और चौथे मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता को तीसरे मंत्र में नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि तुम चौथे मंत्र में विद्या विद्या की चर्चा है तीसरे मंत्र में नचिकेता को तो कहा कि तुम तो विद्यार्थी हो यानी जो धीर लोग हैं उसको टीके हो इसलिए कि जिसमें अविवेकी निरंतर आसक्त रहते हैं अधिक पारलौकिक भोग्य पदार्थों में उनको तो तुमने तदगत दोषों को देख करके त्याग दिया है विवेकी ऐसा करते हैं इसलिए तुम विवेकी हो और विवेकी इन दो साधनों में से अपनाता है विद्या रूप साधन श्रेय रूप साधन और इसलिए नचिकेता को चौथे मंत्र में कहा कि विद्याभीसी नचिकेत सम्मे ना कामा बहु अलोलुकंत तो नचिकेता श्रेय का अधिकारी हैं श्रेय के अधिकारी का अधिकारत्व का प्रयोजक बताया कि प्रेय के फलभूत प्रिय तथा प्रिय रूप शब्दी तो अधिक पारलौकिक लो, भोगों के प्रति अनासक्ति और वो नचिकेता के अंदर हैं तो जो श्रेय के अधिकारी नहीं होते हैं अपि संसार के ही अधिकारी होते हैं वे कैसे होते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि अविद्यामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना तो जो अविवेक से ग्रस्त हैं लेकिन अपने आप को लौकिक ज्ञान से भी संपन्न मानते हैं और शास्त्रीय ज्ञान से भी संपन्न होने का अभिमान करता है। ऐसे लोग उनके अविवेक के कारण वो अनेक प्रकार की जो कुटिल गति है चौरासी लाख प्रकार की यौनिया उन्हीं को प्राप्त करते हैं दन द्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा से बताया गया और जो स्वयं अविवेकी हैं उनको कोई विवेकी समझाएगा तो मानेंगे तो ऐसा नहीं अब वे आ, अविवेकी के साथ साथ धीर तथा पंडित मानी भी है ना और उनको सहसा तो फिर उत्तम कोटि का अच्छे आचार्य का मिलना भी कठिन होता है इसलिए अंधे नहीं व नियम आना यथान के अनुसार उनके मार्गदर्शक भी वैसे ही होते हैं अब ये जो अविवेकी है छठे मंत्र का चर्चा हुई थी क्या भाष्य बाकी हाँ तो छठेवें मंत्र में बताया गया आ, मूड होने के कारण ही इन्हें बहुत अधिक मोह होता है तो इस लोक को छोड़कर के वह मोह केवल आत्मा का ही आवरक होता है अविवेक ऐसा नहीं वे जो लोक हैं परलोक तद विषयक भी असत्वपादक आवरण उनके बुद्धि में रहता है दृढ़ अविवेक रहता है न तो उसके कारण इसलिए कहा गया कि बा, बालम यानी अविवेकिनम अविवेकी के दो विशेषण हैं प्रमाद्यंतम और वित्तमोहन मूढ़ जो बाल हैं अविवेकी हैं उनके बुद्धि में सांपराय स्फूरित नहीं होता सांपराय शब्द का अर्थ है परलोक प्राप्ति का साधन परलोक है संसार अंत पाति ही लोक स्वर्ग तथा देवलोक जो कर्म तथा उपासना से उपलब्ध होते हैं उन्हें संपराय शब्द से लेना है और सांपराय शब्द का अर्थ है स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन शास्त्रीय कर्म उपासना ये सांपराय शब्द का अर्थ निकलेगा और प्रतिभात होना है परलोक प्राप्ति के साधनभूत शास्त्रीय कर्म का स्वरूप तथा उपासना का स्वरूप बुद्धि में शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा ही समझ में आना ये तो हुआ कि सांपराय प्रतिभात हुआ और न प्रतिभा हो जाएगा कि अविवेकी के बुद्धि में परलोक की प्राप्ति के साधन भूत शास्त्रीय कर्म उपासना का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता उन्हें परलोक प्राप्ति के साधन भूत अदृष्ट फलक कर्म तथा उपासना का बोध ही नहीं रहता शास्त्र से होता ही नहीं बोध इसलिए कि प्रमाद्यंतम है का मतलब परलोक की प्राप्ति के साधनों के प्रति प्रमाद करने वाले हैं और मानुष वित्त विषयक मोह से ही आसक्त हैं मूढ़ हैं यानी अधिक भोगों में लिप्त हैं इसी के कारण उनका ये निश्चय है कि अयम लोक प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होने वाला यह लोक ही है अयलोक अस्ति। नास्ति परलोक जो संपरा शब्दी तो, स्वर्ग तथा तो आपका वो हैं देवलोक वो है नहीं नास्ति पर आ, मानी उनकी इस मान्यता मात्र से ऐसा नहीं होगा कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा यमुराज जी कहते पुनर् पुनर वशम आपद्यते में इन, इनका इन्हें शास्त्र में वर्णित जो तृतीय मार्ग है जाये स्वम्रिय स्व इसी की प्राप्ति होती है अविवेकी को इस दृष्टि से कहा कि पुनः पुनः वशम आप में इस मंत्र का भाष्य है थोड़ा भाष्य को देख है अतएव मूढ़त्वात् न सांपराय प्रतिभाति तो अविवेक के कारण ही तो अतः शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूढ़त्वात् अस्मादेव अविवेका मूर्ता है अविवेकतांपराय न प्रतिभाती तो सांपराय की यानी परलोक प्राप्ति के साधन की आ, अभिव्यक्ति उनके बुद्धि में नहीं होती सांपराय शब्द की उत्पत्ति करते हैं भगवान भाष्यकार परलोक तो सम तथा परा उपसर्ग मान लो इन दो सम तथा परा उपसर्ग पूर्वक गतो धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय होकर के संपराय शब्द बना तो इसलिए समपरे यते इति संपरा ये उत्पत्ति हुई उसका अर्थ है परलोक इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि सम संपराय परलोक और परयेते संपरेयते संपराय ये जो उत्पत्ति कर दी है ना संपराय शब्द की टीकाकार इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सम्यक पराकाले परा कालेह पाता एव एवंते गम्यते सम परयते का अर्थ कर रहे हैं इसमें सम तथा परा उपसर्ग पूर्वक इण गतो धातु हैं ग्यर्थक धातु ज्ञान अर्थ में भी होता है इसलिए कहते हैं कि सम का अर्थ कर दिया सम्यक परा का अर्थ कर दिया पराक काले पराक का, का अर्थ है देहपाता ऊर्धम एवं शरीर छूटने के बाद ही शरीर छूटने से पहले नहींते का अर्थ है गम्यते गम्य का अर्थ है ज्ञायते अनुभूयतः यह सब संपराय ऐसी संपराय शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलेगा मृत्यु के उपरांत तो ही अनुभव में आने वाला मृत्यु से पहले नहीं इसलिए लोक में प्रसिद्धि है मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता क्योंकि शास्त्र में स्वर्ग आ, स्वर्ग को यानी स्वर्ग तथा तो देवलोक को कहा गया है संपराय और संपराय शब्द का ये अर्थ निकलता है स्वर्ग का अच्छी तरह से अनुभव करना है परलोक का तो इस लोक का अनुभव जिस शरीर से किया जाता है उस शरीर को छोड़कर करके ही किया जा सकता है इसलिए सम यानी सम्यक परा यानी परा कले शरीर पातात अनंतरम एव शरीर पात के बाद ही जिसका ज्ञान होता है अनुभव किया जाता है उसे सम पराय कहा जाएगा तो सम संपरेयतें इति संपराय पर लोक ते तो संपराय शब्द का अर्थ निकला परलोक लेकिन यहाँ मूल में प्रयोग है सांपराय संपराय और सांपराय में अंतर है इतना ही कि स में एक में आकार रस्व है एक में दीर्घ है सम में जो रस्व आकार से युक्त संपराय शब्द शब्द है वो तो हैं परलोक का व्यापक फल का व्यापक और तदस्य प्रयोजनम इससे संपराय शब्द से अण्प्रत्यय करते हैं तो फिर आदि वृद्धि वगैरह होकर के सांपराय शब्द बन जाता है और सांप्राय शब्द का अर्थ निकलेगा संपराय जिसका प्रयोजन है फल है वह तो संपराय हुआ स्वर्ग और ब्रह्मलोक वो है फल जिसका वह साधन सांप्राय शब्द का अर्थ निकलेगा हरलोक हाँ, प्राप्ति का साधन इसलिए कहते तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष तो संपराय प्राप्ति है प्रयोजन जिस साधन का उस साधन को कहा जाएगा सांपराय वो साधन विशेष साधन विशेष कौन है तो छः नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा वो हैं किसमें हाँ नौ नंबर टिप्पणी में साधन विशेष कर्म उपास अन्यतर रूप यानी स्वर्ग का साधन है केवल कर्म और देवलोक प्राप्ति का साधन है केवल उपासना या कर्म समुचित उपासना तो साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय और ये जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तो संसार अंतपाती अभ्युदय का अदृष्ट अभ्युदय का साधन है सांपराय शब्दित वह बालम न प्रतिभाती ऐसा लगाना कि स स सा यानी सांपराय स सा बालम यानी अविवेकि प्रति न भाती तो अविवेकी के बुद्धि में अभिव्यक्त नहीं होता पर अने उसका ज्ञान नहीं होता न प्रकाशते न प्रतिभा का अर्थ कर दिया नो नोपतिष्ठते इति बालम का विशेषण है प्रमाद्यंतम इत्यादि बाल शब्द की प्रसिद्धि लोक में अवस्था वालों के लिए होती है ना इसलिए उनका व्यावर्तन करने के लिए प्रमाद्यंतमोहन मूढ़म ये दो विशेषण हैं कि प्रमाद्यंत यानी प्रमाद कुरपश्वादी प्रयोजनेश आसक्त मनसम तथा वित्तमोहन यानि वित्त निमित्तेन अविवेकेन अविवेके मूढ़म तो वित्त विषयक अविवेक से जिसका चित्त मोहित है यानि तमसाचिन्नम तम है अविवेक अविद्या अज्ञान और उससे आच्छ हैं आच्छादित हैं यानि परलोक के अस्तित्व को आच्छादित करने वाला जिसे असत्वापादक आवरण कहा जाता है परलोक विषयक असत्वापादक आवरण से आवृत्त है चित्त जिनका उन्हें कहा जाएगा एक प्रकार से वित्त मोहेन मूढ़म शब्द से आच्छ इसके कारण फिर क्या होता है जब परलोक के अस्तित्व विषयक आवरण उनके बुद्धि में हैं तो परलोक उन्हें भाषित ही नहीं होगा उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे उसको उसका तो अस्तित्व का ही वे निषेध करेंगे अस्तित्व को नकारेंगे वही बता रहे हैं जो दिखता है जिसका अस्तित्व है जिसका अनुभव होता है उसे स्वीकार करेंगे तो तमसा आच्छन्न संतम अयम एवं लोको दृश्यमानः तो जो अनुभव में आ रहा है उनको प्रत्यक्षादि प्रमाण से लौकिक प्रमाण से उसी को मानते हैं लोक लोकशब्द का अर्थ है लोक्यते अनुभूयते योक तो जिसका अनुभव किया जाता है यानी भोग्य तो ये लोक मैंने पृथ्वी पृथ्वीलोक जो आहिक भोगों से युक्त है वो आहिक भोगों को बताया जा रहा है स्त्री अन्नपानादि विशिष्टों तो स्त्री अन्न पानादि रूप जो भोग है आहिक इन आहिक भोगों से विशिष्ट जो वर्तमान लोक हैं यह लोक हैं इसी को स्वीकार करते हैं हैं करके और नास्ती परो याने लोकह जो इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसा स्वर्ग तथा तो देवलोक है नहीं ऐसा मानते हैं कि नास्ति परो यानी अदृष्ट लोक इतव मननसीलो मानी ऐसा जिनका चिंतन है मानना है वे हैं नास्ति पर इति मानी इनके इस निश्चय के कारण वे शास्त्र प्रतिपादित जो तीन मार्ग हैं फल प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा अनुष्ठित साधन का फल प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने तीन मार्ग बताए हैं उनमें से शास्त्रीय मार्ग तो उनके बुद्धि में प्रतिभात हुआ नहीं इसलिए शास्त्रीय मार्ग का अनुष्ठान करेंगे नहीं कर्म उपासना को अपनाएंगे नहीं तो उत्तरायण तथा दक्षिणायण मार्ग की तो प्राप्ति होनी नहीं है तो ऐसे लोगों को जो तीसरा मार्ग है हाँ उसी की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते में से इसकी व्याख्या है भाष्य में कि पुनः पुनः जन वशीनता आपद्य मृत्यो मम जन्मक्षण दुख प्रबंधारूढ़ मेका मम मृत्यु मेरे अधीनता को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु के अधीनता को प्राप्त होना है पुनः पुनः जन्मना मरना यानी जायस्व मृियस्व तो जन्म मरण आदि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं हाँ जन्म मरण के प्रवाह में ही प्रवाहित होते रहते हैं ये जो था कि दोनों साधन उपस्थित हैं तो क्यों अधिकतर लोग संसार में ही बने रहते हैं तो इसका उत्तर एक प्रकार से दे रहे हैं और भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं कि प्रायण ही एवं विध एवलोक अधिकतर लोग ऐसे हैं अब यहाँ पर जो आपको शंका हो रही थी कि श्रेय्च प्रेष्ठ इसमें श्रेय शब्द से तो आत्मज्ञान और प्रेय शब्द से शास्त्रीय जो कर्म उपासना है उसको बताया गया था और यहाँ विकर्म का फल बताया जा रहा है कर्म का नहीं चाहे सौम्रिय स्वमार्ग की प्राप्ति तो शास्त्र निषिध कर्म का फल है तो तुलना प्रे और श्रेय इन दोनों की होनी चाहिए तो ये प्रायण ही एवं विध लोक इस पर टिप्पणी लिखते हुए टिप्पणीकार कहते हैं कि ननु नौ नंबर टिप्पणी है काफी विस्तृत टिप्पणी लिखी है इस टिप्पणी को देखिए कि ननु इति नु अश्रेय वैदिक विद्याकर्मी उपक्रम्य विपरीते ये इति तेरव विभिन्न फल्व विद्याभीषीण इति भाजनमी विद्याफल श्रेयः अनतर तो वैदिक विद्याशे स्वर्गाफले वक्त विकर्मी तृतीय गति चर्चा असंगता इति आशंका तो कहते हैं इस वल्ली के प्रारंभ में अन्य श्रेय उत, अन्य अनद प्रेय इत्यादि से श्रेय प्रेय शब्द से शास्त्रीय आत्मज्ञान तथा कर्म रूप दो साधनों की चर्चा प्रारंभ की और दूरम ये विपरीते भी सूची इत्यादि में श्रेय शब्दित आत्मज्ञान प्रेय शब्दित कर्म इन दोनों का स्वरूप वैलक्षण्य तथा फल फलवैलक्षण्य शास्त्रीय कर्म तथा तो आत्मज्ञान का ही बताया गया ये दोनों स्वरूपतः विलक्षण है फलतः तो भी विलक्षण है ये दूर मेते विपरीते सूचि इत्यादि से बताया और फिर श्रेयो विद्या विद्याभीषीण श्रेयोभाजनमित विद्याफलम उक्तम श्रेय का फल बताया गया एक प्रकार से मोक्ष अब अनु वैदिक कर्मनु से व कर्मणु अविद्याशब्दित प्रेव रूपे स्वर्गादि फले वक्तव्य अब चाहिए था श्रेय का फल वर्णन होने के बाद प्रेय का फल वर्णन करते तो वैदिक कर्म का अविद्या अविद्याशब्दित तो स्वर्गा रूप फल बताना उचित था उसके प्रसंग में विकर्मी को यानि शास्त्र निषिध्ध कर्मानुष्ठान करने वालों को प्राप्त होने वाले तृतीय मार्ग की जो चर्चा है ये चर्चा उपक्रम से विसंगत लगती है असंगत लगती है सुसंगत नहीं लगती तो तृतीय गति चर्चा इम असंगता एक आशंका हुई इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा प्रायण ही एवं विध एवलोक अधिकतर संसार में ऐसे लोग हैं कहते हैं जो शास्त्र प्रतिपादित प्रे में प्रवृत्त होते हैं सकाम प्रेम है यानी कर्म में वे भी इन्हीं लोगों के कोटि में आ जाते हैं अधिकतर इसे आगे कह रहे हैं कि काम नया ही वैदिक प्रवर्तमान प्रवर्तमान मध्य एक ना छूट गया है प्रवृत्त प्रवर्तमान नाम मध्ये यथोक्त रूपा एवं बहो तो सकाम वैदिक कर्म में प्रवृत्त होने वाले लोगों में भी बहुत से यथोक्त रूप ही होते हैं तो मतलब अभी तृतीय मार्ग के अधिकारी का वर्णन जैसा किया है ऐसे ही होते हैं दिखते हैं वैदिक कर्म में प्रवृत्त हुए लेकिन वैदिक कर्म करते समय भी उनका कर्माचरण करते समय का निश्चय इन लोगों के निश्चय के तरह होता है ऐसे ही अधिकतर लोग दिखते हैं हाँ। हाँ हाँ हाँ तो ये कहते हैं कि कामनया ही वैदिक भी कर्मणि प्रवर्तमान मध्ये यथोक्त रूपा एवं बहवोक वादस अनेक ऐसे ही हैं बहुत लोग जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं यहीं का आ, नचिकेता के पिता का ही उदाहरण बता रहे हैं कि टिप्पणी कार कि तावत वैदिके वर् वर्तमानी तल प्रयोगा नव विधत्व अति लघते प्रत्यक्षम हाँ तो कहते हैं वाजस्रवस यानी ये जो नचिकेता के पिता है कर रहे हैं वैदिक कर्म लेकिन हाँ और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वे कर्म कर रहे हैं उसके अस्तित्व के प्रति भी उनका निश्चय नहीं है हाँ यहाँ आसक्ति होने के कारण ही यहाँ की ज्यादा आसक्ति ही तो परलोक के अस्तित्व के प्रति संशय और बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है तो नस्तित्व ही विपर्य ही कराती है यहाँ की आसक्ति ही परलोक के अस्तित्व के विषय में संशय और विपर्य कराती है और परलोक के प्रति संशय विपर्य होने पर विपर्य होने पर तो प्रवृत्ति नहीं होगा संशय होने पर तो ऐसा तैसा प्रवृत्त हो भी जाए लेकिन वो इस लोक के साधनों को कैसे बचाते हुए हाँ ये सो हाँ ये सोचेगा तो वैसा ही नचिकेता के पिता सोच रहे थे एक प्रकार से संदिग्ध था उनके लिए तो इसलिए कहते हैं वाजस्रव से वतावत तावत के तिके वर्तमान मानोपी तत्ल प्रयोगात् तो नहीं तो वेद ने जैसा कर्म बताया ऐसा ही करते वो तो कर्म का स्वरूप नचिकेता के बुद्धि में आया ठीक ठीक यानी श्रद्धा नचिकेता के बुद्धि में आई तो देखा कि ये तो ऐसा ऐसी गाय दान देने वाला तो नरक को प्राप्त करता है ये जाना चाहते स्वर्ग को तो वर्तमानों की तत्ल प्रयोगात न एवं एविधते तो एवं विधत्व यानी ये अविवेकि बालत्व का अतिक्रमण नहीं कर पाते ये प्रत्यक्ष हैं नचिकेता के पिता को देखते हुए प्रायोदृष्टिया कर्मीण विकर्मी अभेदेन इय उक्ति तो जो कर्मी हैं शास्त्र शास्त्रीय कर्म में लगे हुए हैं उनमें भी प्रायः कामना के वशात होने वाला जो कर्म है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रहती ही हैं वह कामना उनको शास्त्रानुसार कर्म का अनुष्ठान नहीं करने देती उसके कारण वे विकर्मी से अभिन्न से ही होता है। इसलिए कहते हैं कर्मी नाम एव विकर्मी अभेदेना यम उक्ति कर्मियों को भी विकर्मी समझ करके निषिध कर्म कर यानी शास्त्रीय कर्म करते हुए जैसा शास्त्र ने उसके अंग बताए वैसा अनुष्ठान न करके कहीं न कहीं त्रुटियां जानबूझ करके करता जाए, तो उसे विकर्मी ही माना जाएगा तो विकर्मी ही मान करके के ये कहा जा रहा है यमराज जी के द्वारा कि पुनः पुनः वशम आपद्य में एक तो ये और दूसरा यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा करनी है कर्म की निंदा करनी है उस दृष्टि से भी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निंदा सिद्ध हो वो बताया जा रहा है जितनी अधिक प्रेय की निंदा होगी उतना ही एक प्रकार से वो श्रेष्ठत्व सिद्ध होगा श्रेय का प्रेय की निंदा निंदा के लिए नहीं अपितु विधेय जो यहाँ पर हैं श्रेय उसकी प्रशंसा के लिए यहाँ प्रकृत प्रतिपाद्य हैं साधन उसकी प्रशंसा के लिए तो इस दृष्टि से कहते हैं कि तन्निंदा निंदा अतिशयारथा ये जो उक्ति है इस प्रकार की कर्मी की भी विकर्मी से अभिन्न समझ करके वह तन्निंदा निंदा अतिशयार था तन निंदा में तत्शब्द का अर्थ है प्रेय यानी कर्म तो ज्ञान की अपेक्षा कर्म में इस प्रकार के कर्म में निंद्यव दिखाने के लिए ये हैं कथन किंच फलयोरपि न अनयोर भूयिष्टम अंतरम कहते कर्म और विकर्म के फल में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है समानता भी है हाँ समानता है दोनों में अनित्यता अनित्यतादि इसलिए कहते हैं कि किंच रपि अनयो अनयो यानी कर्म तथा तो विकर्मा इन दोनों के फल में भी भूयिष्ठ अंतरम न विकर्मी पुनः पुनः वशम वशमाप्य मे इत्या कर्मठा चिरादी यम इतना ही अंतर है कि यानी यम के अधीन होना यानी मृत्यु से युक्त रहना जैसे विकर्मी का हैं ऐसे आपके कर्मी का भी हैं इतना अंतर है कि ये बार बार जन्मते हैं मरते हैं और कर्मी स्वर्गादि को प्राप्त करता है तो थोड़ा लंबे समय में मेरे अधीन होता है थोड़ा अंतर इतना ही है बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हैं ये नहीं कि उनको मरना ही ना पड़े तो कर्म ठानाम चिरात अपि यम ततो पारवश्य ल तो मरना अविशेष एक अवेश ज़्यादा छपा छपाया पर ततो फल मरणुखाक्रावेषंफलश्यं आदा अविशेषेण ऐसा होना चाहिए अविशेषण फलसादृश्य आदाया कर्म विकर्मनो अभेदेन उक्ति उक्तिशय इति विभानीय तेजो दोनों का साधर्म्य हैं एक तो मरणादि दुख आक्रांत समान है दूसरा यानी किसी में कम दुख किसी में ज़्यादा दुख ये तो अंतर रहेगा लेकिन दुखाक्रांतत्व तो है और अनित्यत्व अनित्यत्व अविशेषण यानी ये सब समानता देख करके अविशेषण में शो पर दीर्घ की मात्रा क्या नाम एकार की मात्रा होनी चाहिए तृतीय अंत है अविशेषण फल सादृश्यम आदाय ये जो समानता को देख करके फल की आ, क्या हो रहा है कि इन दोनों में कर्म को भी विकर्म ही मान करके ये यहाँ पर इस प्रकार का कथन यमराज जी ने किया है ये कहते हैं ये टिप्पणीकार ने अपना निर्णय ये बताया केचित करके कुछ व्याख्याताओं के विषय में विचारकों के विषय में कहते हैं कि अंतरे इति कर्मनाम गति किचित् अविद्यांतरे कर्मण तृतीय गति भाजाम न इति सांपराय उच्य व्यवस्थापय कुछ लोग ये कहते हैं कि पूर्व में जो पांचवा मंत्र हुआ अविद्याम अंतरे वर्तमान वे शास्त्रीय जो कर्म है उनकी गति को बताने वाला था और न सांपराय प्रतिभाति वालम ये बताता है विकर्मी की गति को ऐसा कुछ लोग व्यवस्था बताते हैं है? हाँ हाँ हाँ हाँ अब सप्तम मंत्र में चर्चा आ रही फिर ज्ञान की इस पर चर्चा हम लोग सप्तम मंत्र की चर्चा कल करते हैं